पृथ्वी ग्रह एक झरो का सातवा भाग वायुमंडल की गुथी। पृथ्वी की एक अद्वितीय विशेषता यहाँ जीवन के लिए आवश्यक वायुमंडल का होना है पृथ्वी के वर्तमान वायुमंडल में अधिकतर जीवों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन गैस का होना इसे महत्वपूर्ण बनाता है सौरमंडल के अन्य ग्रहों के वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन पर्याप्त रूप से उपस्थित नहीं है हालांकि पृथ्वी पर भी मुक्त ऑक्सीजन सदैव उपस्थित नहीं रही है यद्यपि यह ज्ञात है कि अरबों वर्ष पूर्व पृथ्वी के निर्माण के समय से ही यहाँ ऑक्सीजन चट्टानों में ऑक्साइड रूप में उपस्थित रही है वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन हरे पौधों के अस्तित्व में आने के बाद करीब सत्रह करोड़ वर्ष पूर्व आई आए। ऐसा माना जाता है कि पौधों की उपस्थिति ने पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन किया और भूमि पर जीवों के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त किया अभी तक उपलब्ध तथ्यों के आधार पर धरती पर करीब तिरपन करोड़ वर्ष पूर्व अचानक हरे पौधों का विकास हुआ यह घटना कैम्ब्रियन विस्फोट कहलाती है पृथ्वी पर कपी और मानवों की उत्पत्ति बहुत बाद में हुई है दूसरा अध्याय पृथ्वी के पत्ते फ्रांसिस विज्ञान कथा लेखक जूल्स बर्न द्वारा सन अठारह में एक प्रोफेसर के साहसिक और रोमांचकारी यात्रा टू सेंटर ऑफ दर्थ में लिखा है कि प्रोफेसर उसका भतीजा और एक पद प्रदर्शक पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित मृत या निर्वापित ज्वालामुखी में गए और दक्षिणी इटली में किसी स्थान से वापस सतह पर आए इस कहानी के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग में कोई प्रगौतिहासिक प्राणी नहीं है और मानव वहां के ताप को सहन नहीं कर सकता है हालांकि यह कहानी पूर्णतः गल्प पर आधारित थी लेकिन इसी कहानी से जनमानस में पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानने की उत्सुकता पैदा की अधिकतर लोगों की नजरों में पृथ्वी का चित्र एक ऐसे गोले का है जिसके ऊपरी छोर पर उत्तरी ध्रुव और तल में दक्षिणी ध्रुव स्थित है लेकिन हमारी पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है अपने अक्ष पर चक्रण करते रहने के कारण भूम्च रेखा पर स्थित पृथ्वी का मध्य भाग आंशिक रूप से उभरा हुआ है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक इसका व्यास 12,713 किलोमीटर है जबकि भूमज रेखा पर इसका व्यास बारह किलोमीटर है पृथ्वी के व्यास में यह अंतर बहुत छोटा है लेकिन अंतरिक्ष से पृथ्वी का चित्र लेने पर स्पष्ट दिखाई देता है पृथ्वी का उभार ध्रुवों की अपेक्षा भूमच रेखा पर इसकी परिधि को अधिक व्यक्त करता है भूमच रेखा पर इसकी परिधि चालीस हजार पचहत्तर किलोमीटर है तो वही ध्रुवों पर, पर परिधि का मान भूमच ऐसी सड़सठ किलोमीटर कम है सौरमंडल के आठ ग्रहों में आकार के हिसाब से पृथ्वी का आकार पांचवा है सौरमंडल के सबसे विशाल ग्रह बृहस्पति का आकार पृथ्वी के आकार से करीब ग्यारह गुना अधिक है एवं बुध ग्रह जो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है उसका आकार पृथ्वी की तुलना में एक तिहाई है